वो आदमी जिसे किताबों से प्यार था बहुत पहले आयरलैंड में कोलंबा नाम का एक आदमी रहता था जिसे किताबें बेहद पसंद थी चूँकि किताबें बिल्कुल एक नई चीज़ थी इसलिए कोलंबा को उन्हें खोजने में हमेशा मुश्किल होती थी और जब उसे कोई नई किताब मिलती तो उसे उसकी नकल अपने हाथ से लिखकर कर उतारनी होती थी लेकिन कभी कभी लोग अपनी पुस्तकें दूसरों से साझा नहीं करना चाहते थे लौंगा रथ की बेहद लौंगा रथ को बेहद जलन होती थी वो कोलंबा को अपनी पुस्तक कभी देखने तक नहीं देता था कोलंबा का अच्छा दोस्त था उसने कोलंबा को अपनी नई किताब देखने को दी पर किताब की नकल करने की अनुमति नहीं दी लेकिन एक रात अंधेरे में इससे ही नाटक शुरू होता है और खत्म होने से पहले उच्च राजा और आयरिश लोगों की सेना इसमें हिस्सा लेती हैं संत कोलंबा संतों में सबसे मानवी और प्यारे लोगों में से एक था कम से कम सभी पुस्तक प्रेमियों का संरक्षक संत था उनकी कहानी कुछ सच और कुछ किन्ती है पर वो कहानी एक्शन और हास्य से भरपूर है वो बिल्कुल उस तरह की कहानी है जिसे खुद कोलम्बा अपनी भव्य आवाज में लोगों को सुनाना चाहता है इस कहानी के बेहद इस कहानी के चित्र बेहद सुंदर हैं बहुत समय पहले आयरलैंड में कोलम्बा नाम का एक आदमी रहता था, था जो किताबों से प्यार करता था वास्तव में वो पुस्तकों के लिए पागल था लेकिन आयरलैंड में किताबें तब एक बिल्कुल नई चीज थी बड़ी मुश्किल से ही उसे कोई किताब हाथ लगती थी अगर कोई नई किताब पढ़ना चाहता था तो उसे किताब को खोजने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था यदि वो आदमी किताब का मालिक होना चाहता था तो उसे अपने हाथ से उसकी नकल करनी होती थी अब अगर कोलंबा को सिर्फ कहानियाँ चाहिए होती तो उसमें कोई परेशानी नहीं थी कहानी सुनाने वाले बाढ़ यानी घुमंतू, भांड या विदूषक हमेशा से गांव-गांव गाँग घूमकर लोगों को कहानियाँ सुनाते थे वे भव्य और बढ़िया पुरानी कहानियाँ सुनाते थे पुरानिया कहानियाँ पुरानी कहानियाँ होती थी जिनका एक एक शब्द उन्हें रटा होता था और वर्षों तक उन्होंने उन कहानियों को सुनाने का अभ्यास किया होता था कहानी सुनाने के बाद बाढ़ एक सोने का कटोरा जो उनके भाले की जंजीर से लटका होता था अपने श्रोताओं की नाक के नीचे लटकाते थे और अपने सु... और लोग उसमें सिक्के डालते थे यदि लोग पर्याप्त मात्रा में सिक्के गिराते तो बाढ़ उनके नाम की प्रशंसा में छोटे गीत गाते थे अगर कंजूस लोग कुछ भी सिक्के दान में नहीं देते थे तो बाढ़ उनकी कंजूसी पर गीत रचते और गाते थे इसलिए लोग अच्छा दान देकर बाढ़ को खुश रखने की कोशिश करते थे कोलंबा को पुरानी कहानियों से बेहद प्यार था और क्योंकि वह एक बड़े सरदार का बेटा था उसने खुद एक प्रसिद्ध बाढ़ से कहानी सुनाने की शिक्षा ली थी लेकिन एक बार जब कोलंबा ने पढ़ना सीख लिया फिर किताबों के अलावा उसे और कुछ नहीं सोचता था कोलंबा ने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया था जब वो बहुत छोटा था तब एक नबी एक रात किसारों सितारों का अध्ययन कर रहा था उसने आकाश में एक संदेश लिखा कोलंबा को पढ़ना शुरू करना चाहिए नबी ने कहा उसने आकाश में एक संदेश देखा कोलंबा को पढ़ना शुरू करना चाहिए नबी ने कहा उसके बाद वर्णमाला के अक्षरों को एक केक के अंदर पकाया गया और कोलम्बा ने उस केक को खाया अक्षरों को बचाने के बाद कोलंबा ने उनका अभ्यास करना शुरू किया फिर कठिन अभ्यास के बाद वो एक मोम की स्लेट पर शब्द लिखने लगा और उन्हें पढ़ने लगा कोलंबा के जमाने में केवल कुछ ही लोग पढ़ना जानते थे और कई लोगों को पढ़ने का विचार ठीक भी नहीं लगता था यदि कोई आदमी पढ़ना सीख जाएगा फिर उसकी याददाश्त का क्या होगा अगर कहानियां किताबों में कैद होगी तो फिर उन्हें कोई याद क्यों करेगा उसके बाद किसी को कहानी सुनाने वाले बाड़ की जरूरत ही नहीं होगी लेकिन कोलम्बा के अनुसार आयरलैंड में बाड़ और किताबों दोनों के लिए पर्याप्त स्थान था और उन दोनों को सम्मानित किया जाना चाहिए था कोलम्बा बड़े होकर एक बुलंद आवाज वाला और एक बड़े डील डॉल वाला आदमी बना उसकी जोरदार आवाज को एक मील दूर से सुना जा सकता था उसे जो भी अच्छा लगता था उसे वो पूरे दिल से करता था किताबों के अलावा कोलंबा को आयरलैंड से दिली लगाव था आयरिश घास के हर एक पत्ते से आयरलैंड के एक हर वर्ग इंच चप्पे चप्पे से उसे प्यार था वो चर्च से भी प्यार करता था चर्च के प्रति अपना प्यार दर्शाने के लिए कोलंबा ने सांसारिक तौर तरीके छोड़ दिए थे घोड़ों के बालों से बुना एक खुरदरा चौगा अपने बदन पर पहनता था वो तक की जगह एक पत्थर का प्रयोग करता था लेकिन न तो आयरलैंड और न ही चर्च कोलम्बो कोलंबा के पुस्तकों के प्यार के रास्ते में आड़े आए वो आयरलैंड में मौजूद हर किताब को पढ़ने और उसे कॉपी यानी नकल करने के लिए कटिबद्ध था चूंकि किताबें आमतौर पर मठों में होती थी इसलिए कोलंबा अपना अधिकांश समय एक मठ से दूसरे मठ जाने में बिताता था पर एक बड़ी मुसीबत थी मठों में भिक्षु कभी-कभी सेवल एक ही वे करते। और जब कोलंबा मठ में पहुंचता तो भिक्षु दुख से अपना सिर हिला देते और कहते, नहीं यहां पर कोई नई किताब नहीं है एक दिन कोलंबा ने सुना कि लोंगराम के उपदेशक के पास एक किताब थी जिसे कोलंबा ने कभी नहीं देखा था फिर कोलंबा तुरंत उस उपदेशक के पास पहुंचा हाँ लोंगराम ने कहा उसके पास वो किताब थी लेकिन वो कोलंबा को उसे देखने तक नहीं देगा कोलंबा ने उपदेशक से बहुत आरज़ू मेहनत की लेकिन उसका कोई असर न हुआ हर बार उपदेशक ने नहीं कहा फिर कोलंबा का लाल गर्म गुस्सा कोलंबा को लाल गर्म गुस्सा आया जो उसकी बालों की जड़ों तक पहुंचा तुम्हारी किताबें अब तुम्हारा कोई भला नहीं करेगी कोलंबा ने उसे बद दी और फिर कोलंबा वहां से चला गया कटीला चौखा उसकी चमड़ी से लगातार छुपता रहा कुछ समय बाद कोलंबा का एक अच्छा दोस्त फिनियन रोम की यात्रा से वापस आते समय एक नई किताब अपने साथ लाया चूंकि फिनियन उसका दोस्त था इसलिए कोलम्बा बहुत उत्साहित होकर अपनी शाही कलम और चर्म पत्र के साथ फिनियन के मठ की ओर चला उसने अपनी पालतू क्रेन को भी साथ ले लिया फिनियन ने अपने मित्र कोलम्बा का मठ में स्वागत किया उसने कहा निश्चित रूप से तुम इस पुस्तक को देख सकते हो लेकिन तुम उसकी नकल नहीं बना सकते उस रात कोलम्बा और उसकी क्रेन लाइब्रेरी में गए वहां किताब को एक पत्थर की दीवार में बंद एक चेन के अंत में रखा गया था बड़े ध्यान से कोलंबा ने किताब खोली और भगवान की प्रशंसा की वो क्या किताब थी मछलियां और फूल उस पुस्तक के अक्षरों में अपना सुंदर थे काले और बोल गोल, गोल अक्षर पुस्तक में छोटे दोस्त पक्षियों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे देखो क्रेन कोलम्बा फुसफूसा इस किताब में कितना सौंदर्य भरा है वो कितनी अभूतपूर्व है अगली रात जब मठ में सभी सो रहे थे कोलम्बा अपनी कलम और चर्म के साथ पुस्तकालय में गया और किताब की नकल करने लगा अगली रात भी और उससे अगली और अगली रात भी उसके पास सुंदर सर्फिट गोले बनाने का समय नहीं था लेकिन उसने पुस्तक के सारे अक्षर और शब्द उतारे अब बस केवल एक रात का काम बाकी था पर उस रात फिनियन को शक हुआ उसने एक खुफिया को पुस्तकालय में खुफिया जासूस को पुस्तकालय में भेजा निश्चित रूप से दूध को एक पुस्तक नहीं बल्कि दो दिखाई दी और उनके बीच उसने मोमबत्ती की रोशनी में कोलम्बा को बैठा हुआ पाया फिर कोलंबा और फिन के बीच बड़ी बहस हुई फिन ने कहा कि उसने कोलम्बा को अपनी किताब की नकल करने की अनुमति नहीं दी थी इसलिए कॉपी की गई किताब उसकी थी और कोलम्बा ने कहा कि क्योंकि उसने अपने हाथों से नकल की थी इसलिए प्रतिलिपि उसकी थी। दोनों आदमी अपने तर्कों से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी इसलिए राजा अंत में इसलिए अंत में न्याय के लिए आयरलैंड के उच्च राजा के पास गए वे दोनों उच्च राजा के सामने खड़े थे सबसे पहले एक ने अपना तर्क दिया और फिर दूसरे ने उच्च राजा अपने सिर्फ उच्च राजा अपने सिर को कभी बाईं ओर झुकाता और कभी दाईं ओर झुकाता उसने दोनों पक्षों के तर्कों को तोला। अंत में उसी का बछड़ा उसे होगी निर्णय सुनकर कोलंबा का गुस्सा फूट पड़ा यह सरासर गलत निर्णय है वो चिल्लाया और मैं उसका बदला जरूर लूंगा उसके बाद कोलंबा सीधा उन पहाड़ों के लिए रवाना हुआ जहाँ उसके कुंबे के लोग रहते थे उसके पिता की सेवा में कई योद्धा थे जो सभी वीर थे और उनमें से कोई भी युद्ध करने से पीछे हटने वाला नहीं था कोलम्बा ने उन्हें अपनी कहानी फटाफट फटा सुनाई उसके बाद के लेकिन अंत में उच्च राजा बुरी तरह से हारा उच्च राजा के तीन हजार सैनिक मरे और कोलंबा का सिर्फ एक आदमी मरा इतना जरूर था कोलम्बा ने बड़ी सफलता से अपना बदला लिया फिर भी कोलंबा ने खुद को एक विजेता महसूस नहीं किया युद्ध खत्म होने के बाद कोलंबा अपने खुदुरे चौके में खुद को बहुत दयनीय महसूस करने लगा तीन हजार आप को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देगा जिसकी वो कल्पना कर सकता था इसलिए कोलंबा ने आयरलैंड छोड़ने और फिर से अपने प्यारे वतन को कभी नहीं देखने की कसम खाई दिल में गहरे दुख के साथ कोलंबा ने अपने दोस्तों से अपनी प्यारी मातृभूमि उन किताबों से जिनकी उसने नकल बनाई थी अलविदा कहावी रेड में चढ़कर अपने कालंबा पहले एक पर रुका फिर दूसरे पर लेकिन हर बार जब उसने दक्षिण की ओर देखा तब उसे वहां से आयरलैंड नजर आया फिर वो काफी दूर चले गया लेकिन वहां जब वो एक पहाड़ी पर चढ़ा तो उसने अपना प्रिय आयरलैंड हमेशा की तरह लेकिन वहाँ जब वो एक पहाड़ी पर चढ़ा तो उसे अपना प्रिय आयरलैंड हमेशा की तरह हरा दिखाई दिया अंत में कोलंबा युवान दीप युवना द्वीप पहुंचा वहाँ वो सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा और उसने दक्षिण की ओर देखा पर उसे इस बार सिर्फ समुद्र ही नजर आया अब कोलंबा को अपना नया घर मिल गया था कोलम्बा और उसके दोस्तों ने वहाँ एक चर्च बनाया और उसके चारों ओर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुल तेरह झोपड़ियाँ बनाई उन झोंपड़ियों के चारों ओर उन्होंने एक दीवार बनाई यह उनका शहर था जहाँ सब लोग एक परिवार जैसे रहते थे समय बीतने के साथ साथ और भी लोग उस परिवार में शामिल हुए क्योंकि कोलम्बा को न केवल अपने पड़ोसियों से बल्कि आसपास के द्वीपों के लोगों यहाँ तक कि स्कॉटकैंड स्कॉटलैंड के लोगों से भी दोस्ती करने की जल्दी थी उसने पूरे उत्तर में यात्रा की प्रचार किया और छोटे छोटे चर्च शुरू किए एक बार जब वह स्कॉटलैंड की पूरी चौड़ाई चला और उसने वहाँ के राजा को ईसाई बनने के लिए राज्य किया एक बार वो स्कॉटलैंड की पूरी चौड़ाई चला और उसने वहाँ के राजा को ईसाई बनने के लिए राज्य किया बेसक कोलंबा को अपने वतन आयरलैंड की बहुत याद आती थी हर एक पक्षी जो दक्षिण की ओर उड़ता था वो कोलंबा को उस आदेश उस के देश की याद दिलाता अब वो नई पुस्तकों की खुशी से भी बेगाना था फिर भी उसके पास एक बाइबल थी जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी कोलंबा ने यह तय किया कि प्रत्येक चर्च के पास अपनी बाइबल की प्रति होनी चाहिए इसलिए रात दिन वो बाइबल की प्रतिकृपियाँ बनाता रहा अपनी अथक लगन और मेहनत से कोलंबा ने अपने हाथों से बाइबल यानी न्यू टेस्टामेंट की तीन सौ बनाई कोलंबा अब सत्तर साल का था और वो पिछले 28 सालों से अट्ठाईस में रह रहा था। एक दिन आयरलैंड से नौकाओं का एक बेड़ा उसके द्वीप पर आकर उतरा। उनका स्वागत करने के लिए कोलम्बा समुद्र के किनारे गया उन्नावों में बीस बिशप चालीस पुजारी और तीस भिक्षु थे सभी नब्बे लोग आयरिश थे कोलम्बा ने सभी को अपने गले लगाए एक बिशप ने उनके आने का कारण समझाया आयरलैंड में तमाम मुश्किलों और परेशानियां थी उनका कारण कहानी सुनाने वाले बाढ़ थे वे बहुत लालची हो गए थे वे अब सिक्कों से संतुष्ट नहीं होते थे उन्होंने राजा को आज्ञा दी और उससे साई कंगन मांगा अगर राजा ने इनकार किया तो बाड़ ने राजा के खिलाफ गीत गाने की धमकी दी जिससे राजा पूरे राज्य में अपमानित होता उसके बाद एक विशाल बैठक बुलाई गई जिसमें सभी कहानी सुनाने वाले बाड़ को देश से निकाले जाने तय हुआ बिशप को सुनकर कोलंबा के चेहरे पर हवाइया उड़ने लगी भला बाढ़ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते थे लेकिन देश निकाला उनको निकालने से आयरलैंड की छवि धूल में मिल जाएगी कहानियों के बिना गानों के बिना आयरिश लोगों का क्या आश्र होगा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था तुम हमारे साथ वापस चलो बिशप पुजारियों और भिक्षुओं ने कोलंबा से भीख मांगी तुम चलकर बैठक में कोलम्बा जा को जागा रहा और अपनी खाई कसम के बारे में सोचता रहा आखिर में उन्हें एक उत्तर मिला उसने आयरलैंड पर पैर न रखने की कसम नहीं खाई थी उसने अपने देश पर नजर न डालने की कसम जरूर खाई थी इसलिए कोलंबा ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी और बिशप और पुजारियों के और भिक्षु के साथ वापस आयरलैंड चला वो पहली नाव के आगे वाले छोर पर बैठ गया हालांकि वो देख नहीं सकता था पर वो खुद को आयरलैंड के करीब पहुंचते हुए कोलम्बा के आने से पहले ही बैठक के सहभागी इकट्ठे हो चुके थे आयरलैंड के सभी स्थानीय राजाओं के अलावा वहां सभी रईस चर्च वाले और बारह लोग मौजूद थे जब उन्होंने कोलंबा को देखा जिसकी आंखों पर पट्टी बाधी थी तो उनका नेतृत्व जो उनका नेतृत्व करने जा रहा था तो वे उसके सम्मान में उठे और जब कोलम्बा ने बोलना शुरू किया तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए न तो आंखों की पट्टी और न ही समय बीतने का कोलंबा की अद्भुत आवाज पर कोई फर्क पड़ा था उसकी आवाज और भाषण पहले ही पहले की तरफ बुलंद था कोलम्बा के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिसने जिसके शब्द राजाओं और कहानी सुनाने वाले बाड़ दोनों को संतुष्ट करते। बैठक के अंत में कहानी सुनाने वाले बाड़ ने नियमों को स्वीकार किया आप वे देश में रह सकते थे राजाओं ने कहानी सुनाने वाले बाढ़ को रहने देने के लिए सहमति व्यक्त की फिर कोलंबा युवानों वापस लौटा अपने वतन लौटने की उसकी इच्छा पूरी हो गई थी उसने अपने पैरों के नीचे एक बार फिर से मुलायम आयरिश मिट्टी महसूस की थी उसने अपनी जमीन की सौंधी खुशबू की थी उसने बाढ़ से पुराने गाने और आयरिश कहानियां सुनी थी और अब वो अपने द्वीप वापस जाकर अपनी आंखों की पट्टी खोलने में खोलने की जल्दी में था अब उसके बस्ते में एक नई पुस्तक थी जो बिश्कों ने उसे भेंट की थी वो निश्चित रूप से कोलंबा के लिए एक बहुत बड़ा उपहार था कोलंबा छह साल तक और जीवित रहा और अपने परिवार और अपने काम से खुश था मरते समय वो वही काम कर रहा था जो उसे सबसे प्रिय था उसके सामने उसका चरम उसकी कलम और शाही थी एक वाक्य की नकल करते हुए बीच में उसकी मृत्यु हुई थी लेखक का नोट कोलम्बा पांच में पैदा हुआ एक आयरिश संत था यह कहानी एक पुरानी केवन से ली गई है जिसमें अधिकांश निश्चित रूप से सच है कोलंबा अपने पुस्तकों के प्रति प्रेम और पूरे स्कॉटलैंड में अपने मिशनरी काम के लिए जाना जाता था और वो उसके साथी पांच में योना में जाकर बसे थे